देवी भागवत सातवा स्कंध देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश ब्रह्म स्वरूप का वर्णन जो श्रेष्ठ पुरुष इस प्रकार अनुभव करते हैं वे ही कितार्थ हैं वे ब्रह्म को प्राप्त पुरुष नित्य प्रसन्न अंतकरण रहते हैं न तो वे कोई शोक करते हैं न किसी विषय की आकांक्षा ही पर्वतराज भय दूसरे से हुआ करता है द्वैत भाव न रहने पर भय नहीं रहता वास्तविक बात यह है कि मेरा कभी उस ज्ञानी से वियोग नहीं होता और उसका मुझसे वियोग नहीं होता पर्वतराज तुम यह निश्चय समझो कि वह मैं हूँ और मैं वह है जहाँ ऐसा ज्ञानी रहता है वही मेरे दर्शन हो सकते हैं मैं न तीर्थ में निवास करती हूँ न कैलाश में और न वैकुंठ में ही मैं तो अपने ज्ञानी भक्त के हृदय कमल में ही रहती हूँ जो मेरे ज्ञानपरायण भक्त की पूजा करता है वह मेरी पूजा से कोटि गुना अधिक फल पाता है जिसका चित्त चित्तरूप ब्रह्म में लय हो गया है उसका सारा कुल पवित्र हो हो हो गया, उसकी गई गई। और पृथ्वी उसको धारण करके पुण्यवती तुमने जो ब्रह्म ज्ञान के संबंध में पूछा था वह मैंने बता दिया इसको भक्ति संपन्न शीलवाल ज्येष्ठ पुत्र से कहना चाहिए और इसी प्रकार के शिष्य को बतलाना चाहिए किसी दूसरे से नहीं इसकी इष्ट देव में परा भक्ति होती है और जैसी देव में भक्ति होती है वैसी ही गुरु में होती है ऐसे उत्त जन के लिए ही श्रेष्ठ पुरुष इस ब्रह्म विद्या का उपदेश करते हैं जिसके द्वारा इस ब्रह्म विद्या का उपदेश होता है वह परमेश्वर ही है इस विद्या का बदला नहीं चुकाया जा सकता इसलिए गुरु के समीप शिष्य सदा ऋणी ही रहता है इस प्रकार ब्रह्म जन्मदाता ब्रह्म को प्राप्त करा देने वाला गुरु जन्मदाता माता पिता से भी अधिक पूज्य है क्योंकि पिता से प्राप्त जीवन तो नष्ट हो जाता है परंतु ब्रह्मरूप जन्म कभी नष्ट नहीं होता अतः पर्वतराज तस्मय न द्रोहेत कृतमस् जानन इस रूप ब्रह्म शास्त्र सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मदाता परम गुरु से कभी द्रोह न करे ब्रह्मदाता गुरु सबसे श्रेष्ठ है शिव के रुष्ट होने पर गुरु बचा लेते हैं पर गुरु के रुष्ट होने पर शिव नहीं बचा पाते इसलिए हे पर्वतराज तन मन वचन से सब प्रकार सदा तत्पर रहकर गुरु को संतुष्ट करना चाहिए ऐसा न होने पर कृतज्ञ होना पड़ता है और कृतज्ञता का कहीं भी निस्तार नहीं है पूर्व समय की बात है इंद्र ने इंद्र से अथर्वण मुनि ने ब्रह्म विद्या के लिए याचना की इंद्र ने कहा विद्या देता हूं पर तुम किसी दूसरे को दे दोगे तो मैं तुम्हारा सिर मैंने अश्विनी कुमारों, कुमारों ने कहा कि इंद्र सिर सिर काट देगा तो हम फिर से जोड़ देंगे इस पर मुनि ने उनको विद्या प्रदान कर दी तब इंद्र ने उनका सिर काट डाला तदनंतर देववैद्य अश्विनी कुमारों ने मुनि का सिर कटा देखकर उसे फिर से जोड़कर मुनि को जीवित किया था इस प्रकार बड़े संकट से संपादित होने वाली ब्रह्म विद्या को जिसने प्राप्त कर लिया वही धन्य है और वही कृतकृत्य हो गया है